तो करने वाले आगम कार्य हैं उपदेशागम आह उसपदेशनदेव दीता पीता अथथगे तक उत्त आनदग वो जो ब्रह्म है तत् वह पृथ्वी है किससे पृथक है तत् मैंने कौन है वो नहीं प्रकृत जो प्रकृति क्या प्रकृति है स्रोत्र से श्रोत्रोत्रियों का भी जो श्रोत्रादि वह उनसे पृथक क्यों क्योंकि आवेश तेजा क्योंकि यह आत्मा जो ब्रह्म है उन उन श्रोतरादियों का विषय नहीं होता तद विदिदादेव ही इसलिए वह ब्रह्म विद्युत ही है पृथक ही है अन्य देव अन्य है अन्य देव यो क्योंकि विद्युत का क्या होता है विदितम नाम यद् विधिक्रिया अतिशयेन आदिक्रिया कर्म भूता क्वचि किंचि कचिद विदिम अन्यदित्यर्थः उससे भी तदित्दी क्या है तद जो रूपी क्रिया यद् यदिश्त ज्ञान रूपी क्रिया के द्वारा अतिशय रूपेण विशेष रूपेण प्राप्त तत् उसको विधिक क्रिया कर्म भूतम उसे क्या कहते हैं विधिक्रिया का जो कर्मभूता चीज है उसको शब्द से कहा गया क्या होता है पचित किंचित विधिक्रिया का कर्म भूता जो किसी देश विशेष में पचित काल विशेष में ना परिच्छेदक देश और काल रूपी अधिक्रहण लेंगे यदिचित देश विशेष और ये किंचित काल विशेष में किंचित कोई न कोई गठबड़ा जो वस्तु विशेष कस चित देवता किसी व्यक्ति विशेष को जो ज्ञात हो जाता है ज्ञातम भवती के रूप में ज्ञातमी विधि क्रिया कर्मभूत न जानना जो क्रिया है उस कर्मभूत न जो ज्ञात हो जावे उन सारे चीजों को विधिक नाम से कहा जाता है क्या चीज है कहते हैं कि भाई जो इस प्रकार का है वह संपूर्ण यह व्याकृत जगत है सर्वमेव व्याकृतम जो कुछ भी है है, आप ब्रह्म लोक पर्यत ब्रह्मा सहित सब कुछ आ क्या है हैं आपके ज्ञान क्रिया का विषय हो जाता है तद्वितमेव उनको विदित राम से कहा की क्या हुई विदित भिन्न तस्मात्विता है आत्मा अविदिता अज्ञात कर रही प्राप्त आत्मा तो जब ब्रह्म अविदित है अविदित मतलब अज्ञात हो जाएगा किसी भी प्रकार से अपने ज्ञान वृत्ति का विषय नहीं बन पाएगा नहीं, वह अज्ञात भी नहीं सर्वदा ज्ञात है अथ वो अविदिता विदित अतः अथो अविदिता कुछ लोग मानते अथो एक या वे मानते अथो अथा अथो उदा हो ये सब अवे है एक ही मानते कुछ लोग कहते नहीं अथा अलग करके ऊ को अलग करते कर दिया मैंने तदरंतर यह शंका हुई उस तो शंका को ऊ के द्वारा संकेत कर दिया वो शंका क्या है वितर्क ऊ वितर्क के वो होता हमेशा वितर्क विशेष तर्क कर रहा है पूर्व पक्ष आतर कर रहा है उसी को अभिनय किया भाषाकार में अविज्ञात प्राप्त का अर्थ है ऐसा भी लोगों ने बताया विपरीत अविदित विदित अभाव ऐसा नहीं लेना विदित विपरीत है तद तद्विरोधी है न पहले भी आया था एक जगह पर बता दिया था अविद्या शब्द में नया और अविद्या जो ईश्वर आया था और पूरे नीचे श्लोक भी दिया था नहीं का अर्थ होते हैं, उनमें छो क्या लेना तद्विरोधी अर्थ में इसलिए भाष्यकार व्याख्या कर करते कहते हैं विदित विपरीता विदित कौन था व्याकृत उसके विपरीत कौन हो इसलिए अव्याकृत इसलिए और लिख दिया आगे अव्याकृता से क्या लेना कहते हैं अविद्या लक्षणा व्याकृत बीजा संपूर्ण व्याकृत का जो बीज है अविद्या नाम से जिसे कहा जाता है माया नाम से जिसे कहा जाता है प्रकृति नाम से जिसे कहा जाता है वो उससे अधि इति अर्थ है उससे भी पर उससे भी ऊपर है अधि यह अव्यय ऊपरी अर्थ में होता है आधार अर्थ भी होता है अधिहरी अधिहरी बनाए ना अविभाव समा सप्तमी आपने कर लिया था विभक्त विभक्तर्थ अभिभक्ति समाप्त अधिहरी बनाते हैं अधिकरण अर्थ लेते हैं लेकिन यहाँ अधिकार करते नहीं केवल अधिकरण नहीं होता क्योंकि हमेशा अध्यय जितने भी विशेष रूप उपसर्ग है ये सारे उपसर्गो का द्योतन पक्ष मुख्य इनका वाच्यार्थ लगभग नहीं के बराबर है सामान्य प्रसिद्धि कह दिया जाता है अधिकतर इस, को इस अर्थ हुआ है उसका वाचार्थ नहीं माना जाता है क्योंकि इसका कोई ऐसा कोई जितने भी अभ्य हैं, इनका अधिकतर धातु और प्रत्यय हम लोग यौगिक सिद्धि नहीं करते है यौगिक सिद्धि नहीं है यदि कुछ अव्यों के बारे में माना गया है कि अमुख धातु है इस धा प्रत्यय है ये शब्द बन गया लेकिन उसका जो है अव्य स्वीकार करने से किसी अर्थ विशेष नहीं है लक्षण अविता अन्य द्वित लक्षणा से क्या लेना ऐसा अविदित से भी भिन्न अव्यक्र से भी भिन्न है ऊपरी इस अर्थ वाला को लक्षणा संज्ञा करेंगे अन्यत अर्थ ले तो प्रसिद्ध इस दुनिया में बात है जो जिससे ऊपर होगा वो तो उससे अन्य होगा निश्चित रूपे जो जिससे ऊपर है कहा जाता है निश्चित रूप वह तत्व तस्मा जिससे ऊपर है उससे वो अन्य द, अवश्य अन्य होगा इति प्रसिद्ध प्रसिद्ध हैत्पर्य बता रहे हैं यहां विदित अन्य का मतलब क्या वह ब्रह्म है ही कोटि में नहीं है अविदित का मतलब वह अनुपाधी कोटि से इसलिए कारण दोनों तो बता रहे करके समझा रहे हैं। ये भी कि जो विदित है है है है है वो अल्प अल्प जो जो विदित क्या हो गया ही हो गया त्याज्य तो के सारा विद्य व्याकर सारा ब्रह्मलोक प्रियंत संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है दुख मरण मरणर्मा है, है, है इसलिए यह इससे अन्य ब्रह्म का मतलब क्या ब्रह्म तो अहेय उत्तम तो सिया इसलिए विदित से अन्य ब्रह्म ऐसा कहा जाने पर तात्पर्य निकल गया कि यह ब्रह्म हे ही है ये कहा है ऐसा समझना चाहिए क्योंकि योग सूत्रकार ने बहुत सुंदर लिखा वहां भाषाया संयोगो हे ये हेतु ऐसे कर दिया दृश्य संयोगो हे हेतु हो हे ये क्या है संसार उसका कारण कौन है दृक का मैंने दृष्टा का दृश्य के साथ संयोग जो है धिकार दृदृश्य संयोग अभ्यास वही हे का गा, संसार का कारण वहां भाषार करते हैं जैसे चिकित्सा में चार भाग है उसी प्रकार से इसमें भी समझना है रोग होता है रोग होते हैं अनेकों प्रकार के दवाइया होते हैं और रोग का कारण और दवाई की पद्धति बनाने की पूरी जानकारी होनी चाहिए ना कैसे बनाना आयुर्वेद जमाने का घोटना है किसको किसे मिलाना है क्या करना है कैसे करना है, है कित बड़ा की क्या है क्या नहीं नारी देते उसे उसे मिला करेगा सब चोर अलग अलग थे पहले जमाने में जड़ी रेडीमेड नहीं होते थे आयुर्वेद के तो ये चार भाग रोग का कारण जान फिर रोग इसे रोग के कारण रोग निश्चय हो गया सिम्टम्स बोले ना आजकल भाषा में डायनोस किया जाता है सिम्टम्स में क्या क्या है उसके रोग का हो गया रोग तय हो गया उसकी दवाई और दवाई में भी अनुपात होनी चाहिए इसी प्रकार यहाँ पर भी यही यही है हे है हान है हानोपाय चारे हे संसार है कान को जानो फिर हान मन मोक्ष है उसके उपाय क्या वो जानो हानोपाय हेतु हे हो हा, पाया उसी प्रेदांत में भी है हे ये संसार हे का हेतु तो हमने जाना जितने भी आविद्या संबंध सारा अध्यासिक है अध्यासी मूल कारण है संसार का के मिथुरीकरण जो अनादिकाल में कभी हुई है हुई जैसी हुई है हुई भी नहीं थी जिसको दिखाया जा संसार को तो कहा जाता है संबंध हुआ था वास्तु संबंध नहीं है अध्यास हुआ ही नहीं है दिखाया देता है संसद कभी हुआ था, वास्तव तो हुआ ही नहीं था तो हेतु अब हान क्या है इससे मुक्ति पाना है मोक्ष और मोक्ष उपाय क्या है ये जानना जरूरी है और मोक्ष में वो होनी चाहिए जो है अनुपात इसलिए कहते कि देखो सबसे पहला उसमें आ गया ब्रह्म में आ गया उत्तम उत्तम तथा किसी प्रकार से अविदा अनुपादितम उत्तम सियाद अविदिता ऐसे कहे जाने पर उस ब्रह्म पे अनुपाधित भी कर दिया मानी उपाधि भी, भी नहीं है वो। वो उपादेय भी नहीं और वह हेय भी नहीं है ऐसा विलक्षण वह ब्रह्म है कहते कि भाई वास्तव में उपादेय कौन होता है वो पहले समझाओ हे ही तो समझ में आता है कि धुखात्मक होता है वो सब हे ही है लेकिन उपाधि नहीं क्यों कह रहे हो सबको ब्रह्म ब्रह्म को पकड़ना है ना ब्रह्म को तो चाहिए हमको तो ब्रह्म उपाधि नहीं है कैसे होगा ही है, है तो दुख है और ब्रह्म आनंद रूप है इसलिए अहे ही है क्या अच्छी नहीं है ग्राही है तो मानना पड़ेगा चलो आपने कहा ग्राही भी नहीं है अनुपाधि का मतलब क्या ग्राही भी नहीं ये तो गलत बात है तो सिद्धांत समझाता है उपाधेय ग्रह कौन सा चीज होता है यह समझो तब निश्चय हो जाएगा ब्रह्म उपादेय अनुपाधि कारणम अन्य अन्य उपाद्य अतच नेतुअ अन्यस्म प्रयोजना विधव विधाभ्या कार्यामी कारणम नियम क्या है किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए आप कोई ना कोई कारण को ग्रहण करते हैं कार्याण उपादीये गृहते किसी न किसी कार्य सिद्धि के लिए उसके अंदर जो है अविदित्व अविदित में उपाध्यव है इसी किसी संसार घोषित करना है आपने तो क्या करना पड़ेगा अविद्या को ग्रहण करना पड़ेगा ना अविदित स लिया था अविदित स लिया था अविद्या माया ये उपाधि है ग्राही है किस लिए संसार को बनाने? ये, ये मैजिशियन अपना जो है मैजिक दिखाना चाहेगा इंद्रजालिका में दिखाना चाहते माया शक्ति अपनाना पड़ेगा ना अपने अंदर जो माया शक्ति है अविद्या शक्ति है उसको इस्तेमाल करके वस्तु को दिखाएगा नहीं कोई भी कार्य सिद्ध करना है सामान्य में कारण को ग्रहण करना ही पड़ता है इस संसार व कार्य सिद्धि करने के लिए ईश्वर ने क्या किया था इस माया को ग्रहण किया था अविदित को माया को अविद्या को ग्रहण किया इसलिए यह माया अविद्या किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए अन्य पुरुषे न अन्यद ग्रहण करता है जैसे देवदत्त है उसको घटर पर कार्य बनाना है तो क्या करेगा वो देवदत्त वह अपने से भिन्न मृत्यु का रूपी कारण को घट रूप कार्य के लिए ग्रहण करेगा जैसे अन्य नष्टा कैसे घटाओगे अन्य मन देवदत्त कार्यार्थम घटादि निर्माणार्थम अन्य कारण ही उपाध्यत स्विन्न कोई कारण स्वभिन कारण क्या है मृत्यु उनको उपादि ग्रहण करता है इसी प्रकार अन्य सृष्टि क्या होगा ईश्वर कार्याम संसार निर्माणार्थम संसार सृष्टि अर्थम अन्य कारण स्वभिन कारण क्या हो जाएगा माया विद्या तम उपादी उसको ग्रहण करता है अतः इसीलिए न वेद तो अन्य अन्य वेदि तो अन्य भवति इसलिए निष्कर्षित ने ना ब्रह्मणी उपाध्य निधि निषेधात् आत्मना आत्म वेदिता कौन है आत्मा आप स्वयं जानने वाला आप अपने आप को जानने के लिए नीति ग्रहण करेंगे जानना रूपी एक कार्य होना है उसके लिए जानना रूपी क्रिया करोगे वृत्ति वृत्ति होगी वृत्ति का संचालन क्रिया है उस वृत्ति को आपने चला इस तरीके से ब्रह्मागार ग्रहण करें, ब्रह्मागार वृत्ति हो गए है ना तो ब्रह्म क्या है लेकिन आपसन्य है क्या अतिव जो कार्य है वो नहीं, नहीं है आप वृत्ति की ओर किसको ग्रहण करना चाह रहे हैं अनुभव करना चाह रहे हैं जैसे आप हैं आप अपने रूप को दर्शन करने के लिए चक्षु का इस्तेमाल करेंगे नहीं, इस्तेमाल करेंगे। दर्शन रूपी क्रिया के द्वारा घट रूप दर्शनात्मक कार्य सिद्धि के लिए चक्षुरूपी इंद्रिय को आप दृष्ट इस्तेमाल करते हो उसे क्या होगा आपको रूप ज्ञान हो जाता है यानी उसमें क्या क्या हो रहा है देखो आपसे भिन्न करण है आपसे भिन्न ज्ञान का विषय भी है होगा आपको उस वेदिता आप से भिन्न है क्या ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं भले करण वृत्ति आपसे भिन्न है जो वृत्तियां है वो अविद्या का कार्य है वो आपसे भिन्न है अविद्या का कार्य पूरा वृत्तियों के द्वारा जिसको अनुभव करने जा रहे हो वह क्या है ब्रह्म क्या इसलिए कहते समझाने क्यों वेदित स्व अन्य स्मयी कस्मैचित प्रयोजनाया तो अन्य ब्रह्म न उपाद्यम भवती क्योंकि वेदिता कौन है ये आत्मा आप स्वयं आप जो है अपने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए कस्मेचित प्रयोजन आया आप अपने से घट का निर्माण कर रहे हैं कि से है है प्रयोजन है। कार्यार्थ है। रहेगी करना पड़ता है स्व भिन्न उपांग करना और यहाँ अपने से भिन्न अन्य स्मय प्रयोजन आया अन्य तद ब्रह्म स्व उस ब्रह्म को ग्रहण करना पड़ेगा क्या नहीं पादयं तो उस ब्रह्म को ग्रहण नहीं किया जाएगा यह है इसको ने संकेत न उपादय वेदिता अपना अन्य किसी प्रयोजन के लिए उस ब्रह्म रूपी तत्व को अन्य ग्रहण करने योग्य नहीं है इसीलिए विधित्व और आदि का निषेध मुख्य ना ब्रह्म का उपदेश का फल क्या है शिष्य अपने आत्म में ब्रह्मत्व का अनुभव करे। ये निषेध करेंगे व्याकर तो जगत से भिन्न है इसलिए वो भिन्न कौन होगा वो स्वयं ही होगा अपनी आत्मा में ब्रह्मत्व को अनुभव करने के लिए निर्देश किया जाएगा इसको भाषा कहते हैं विदित अविताभ्याम अन्य हे उपाध्य प्रतिषेधे न स्वाम अन्य ब्रह्म विषय जिज्ञासा शिष्य निवर्ति सै जिज्ञासा यदि हो कि मुझसे वो ब्रह्म भिन्न है उस जिज्ञासा को निवृत्त कर दिया कि आपसे भिन्न ब्रह्म नाम का चीज नहीं है क्योंकि विदित और आविदित से भिन्न का करके इन शब्दों के द्वारा हे उपादे प्रच्छेद होने से स्वात्मन अन्य प्रम विषय जिज्ञासा स्व से भिन्न कोई ब्रह्म है ऐसा ब्रह्म विषय जिज्ञासा के अंदर जो था उसको निवर्तित सवृत्त निवर्द कर दिया गया है नहीं अन्य सुनविता हम अन्य वस्तु नो संभव थी आत्मा ब्रह्म वाक्या आत्मा ब्रह्म है ये जा जानना जरूरी था ना उसके लिए तो सारी बात कही जा रही है इसलिए कहते हैं नहीं अन्य सुनो क्योंकि आत्मा से भिन्न वस्तु आत्मा से भिन्न वस्तु विदित और अविद से पृथक विदित और से पृथक नहीं कही जा सकती है अन्य आत्मनो स्वात्मनो अन्य अपनी आत्मा से जो भिन्न है ऐसे का, का निष्कर्ष निकला आत्मा भ्रमित ये वाक्य अर्थ है आत्मा ही जो आत्मा है जो जीवात्मा है यही ब्रह्म है ये इस वाक्य का अर्थ है इसमें क्या प्रमाण है ऐसा अर्थ आपने ले लिया कहा से कहा ले गए शब्द सुनने में कुछ और लग रहा था और आप अर्थ को जो खेच के कहा ले जा रहे हो? होता है जीवा का प्रत्येक आत्मा यही ब्रह्म है यह आत्मा अपमा और आत्मा का लक्षण जो बताया चांद के में वो ब्रह्म का लक्षण घटा दिया ब्रह्म का क्या लक्षण था अपहत पाप तत्वादी वो लक्षण दिया? आत्मा, बता एक, दिया, आत्मा में बता चांदोग्य ने एक ही मंत्र के पूर्वोत्तर में बात कह दिया एक ही मंत्र है तीन चार एक थ्री फोर वन उसी में कह रहे यद अप्रोक्षात ब्रह्म जो तो साक्षात और अप्रोक्ष है वही ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वही आत्मा है वही सर्वांतरे है वो सभी के भीतर है, वही तुम्हारे भीतर में भी है ऐसा उपदेश ने इत्यांत्र अन्नी श्रुतियों से इत्यादि श्रुतियंत्रे सर्वात्म सर्वशेष रही चिन्मातृज्योतिष्रह्मक वाक्य आचारोपदेश परंपरिया प्राप्त आहित शुश्रव इत्यादि विश्राम को अलग कर देना चाहिए क्या चीत ऐसा अलग वो वाक्य दर्वात्म सर्व विशेष रित से सभी का आत्मा है सर्वेशा आत्मा उस आत्मा का जो स्वरूप है सर्वविशेष विशेष रित से कैसा है वो सकल विशेष विदित विदित रूपा सकल विशेषो से रहित है वो चिन मात्र ज्योतिष चैतन्य मात्र ज्योतिषी किंच जड़ से सम्मिश्रित नहीं है इसे चिन्ह मात्र चिमय चिन्मय कह भी दिया जाता है बात चिन मात्र ज्योतिष मात्र। मात्र ब्रह्मत्व प्रतिपादक वाक्य से ब्रह्मत्व प्रतिपादक वाक्य को आप कहां से जान रहे हैं आचार्योपदेश परंपरिया आचार्य के उपदेश परंपरा से ये प्राप्त है मैंने अपनी कपोर कल्पना से नहीं कहा प्राप्त इसी ऐसे बातों को लेकर तो लोग कहते हैं आजकल अरे हम ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं हमें अनुभव हम, हम किए हैं या नहीं किए उसे क्या आपको लेन देन है हम अनुभव करे हैं या नहीं करे उसे क्या आपको मत अरे आचार्य पर सुना वो आप तो सुना देख रहा है अनुभव करना कोई अनुभव करके उपदेश दे रहे लिखा नहीं गई क्यों कहते हैं मेरा अनुभव सीधा आचार्य परंपरा से प्राप्त में यदि आप कहा मेरा अनुभव मैंने अनुभव क्या आचार्य वचन को अनुभव करके बोल रहा हूँ तो कहोगे तुम्हारा अनुभव है ना ये फिर तो अमान्य है अप्राण क्यों व्यक्तित्व प्रमाणम शास्त्र में व्यक्ति, व्यक्ति का भी प्रमाण नहीं हो सकता फिर व्यक्ति का अनुभव बदलते रहता है जो अभी अनुभव किया हो वही निष्कर्ष निकल गया क्या जीवन भर के लिए नहीं कुछ साल बाद धीरे धीरे विचार और बदलते हैं, मिलना जुलना उठता बैठा होते रहता है फिर विचार बदल जाते फिर अपने सारे दृष्टिकोण बदल जाती कितने विषय के और पहले पॉजिटिव रहता है सकारात्मक रहते हैं बाद नकारात्मक हो जाते हो कईयों के विषय में पहले नकारात्मक रहते हैं बाद में सरकार सकार हम तो बहुत गलत समझ रहे थे तो वह बहुत बढ़िया आदमी है जिस जो से होने लगता है तो बहुत बढ़िया आदमी है तो ना हो जाए बेकार घटिया नहीं विचार बदलते रहते व्यक्ति का अपना अनुभव के आधार पर तय किया वो सिद्धांत है वो तो आकाश सिद्धांत नहीं हो सकता है स्वयं से काटती हो जाती है सबड़ा चक्कर है दूसरा तो काट ही देगा और स्वयं ही कुछ समय के बाद काट देते हैं हमने ऐसे सोचा था लेना वो गलत निकला कई बार होता इसलिए व्यक्ति का जो निश्चय है वह भी प्रामाणिक नहीं हो सकता है शास्त्री प्रमाण होता है अतीव कहा जाता है जिस तरह की बातों के विषय विशे में विशेष रूप में ब्रह्माण तत्वों के विषय में धर्व तत्व के तत्वों के विषय में अनुभव किए जाने के बावजूद भी ये कहा जाएगा आचार्य लोगों ने ऐसे समझाया उसी के आधार में हम आपको समझा रहे इसका मतलब यह नहीं है कि अनुभव किसने किया ही नहीं अनुभव करने के बाद बोलना नहीं चाहिए ऐसी बात नहीं आचार्य परंपरिया आचार्योपदेश परंपरिया प्राप्त तम इतिशु आप बहुत बड़ी बात करें ब्रह्मशैव आचार्योपदेश परंपरा यही अधिगंतव्य कर दिया भाष्यकार एकदम ब्रह्म ब्रह्मतत्व को इस प्रकार से आचार्य उपदेश परंपरा से ही जानना चाहिए और न तर्क न प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपो यद्यादिभ्यम शुश्रुमो मैंने यह भी सुना है कि इस ब्रह्म तत्व को आचार्य उपदेश परंपरा से ही जानना चाहिए तर्क से नहीं जानना चाहिए प्रवचन से नहीं जानना चाहिए हाँ टीवी के सुन गया प्रवचन और उससे हो गया प्रमुख ज्ञान नहीं कभी नहीं प्रवचन मीठी बातें हैं है न प्रवचने ना मेधया मेधा शक्त अपने आप पुस्तक पढ़ पढ़ करके जान लिया ये भी नहीं होना चाहिए न बहुश्रुत तो, बहुत लोगों से सुन रहे हैं कई सुनते जा रहे हैं सुनते सुनते सुनते सबका गुरु हो गया उल्टा ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे सुना और अंत में आपने आपको सबको गुरु घोषित कर दिया ऐसे भी लोग हैं गुरु का भी गुरु हो जाते मिलेगा धन्य हो, लौकिक दृष्टिया तो फिर कहते दूसरी दृष्टि से देखोगे एक तरह से उन्होंने मेरे को पढ़ाया क्या हम क्या पढ़ाते लोग हमको पढ़ा के ही जाते पढ़ाने के बहाने हम पढ़ रहे हैं न पढ़ाने के बहाने हम पढ़ रहे हैं और तर्क की लगा रहे हैं गुरुअस्थ मौन व्याख्यान सुनिए शिष्य वाले मौन रहते नहीं रहते आप मौन व्याख्यान कर रहे और मैं पढ़ रहा हूं इसलिए जब हम मौन पर बैठे थे हम मौन पर मैं बोलते गया अब मेरा शिष्य पढ़ पढ़ के सब चंद गौन व्याख्यान शिष्या घटा दिया <laughs> मैंने सारे शास्त्र को उंग कर दिया ऐसे पटांग लोग होते हैं हो महातम मर भी गया अभी जो चेड़ा गुरु हो गया था एक और ऐसा है अभी चिंता है हो तो कई आ जाते जो गुरुओं का भी गुरु हो जाते बहुश्रुद्धता और तब से ज्ञान प्राप्ति कर तपस्या किया तब के द्वारा तो ज्ञान प्राप्त कर लोग ये एक कल्लवी को हुआ इस सारी विद्या विफल हो गई तब से किया ना उसने आचर तो दिया नहीं मूर्ति बना दिया और श्रद्धा भक्ति से बड़ी तपस्या पूर्वक जो प्राप्त कर लिया विद्या को विद्या कभी सफल नहीं हो सकता इसलिए ऐसी घटना ही घटी और उसमें गुरुदक्षा देने के नाम पर सारी विद्या दे दिया विद्या चली गई सरस्वती ने द्रोणाचार्य को विषाद दिया जो भी हुआ वो गलत बात लेकिन आचार्य विद्या साधिष्ठा में आचार्य से प्राप्त विद्या ही साधि हुआ इसलिए भाषण कहते हैं तप से भी प्राप्त नहीं करना यज्ञ आदि यज्ञ दान आदि के द्वारा भी प्राप्त नहीं करना आदि कहकर छोड़ दिया अर्थात आचार्य मुख्य श्रवण के अलावा जितनी भी साधन है इंटरनेट वगैरह भी सब निषेध हो गया मॉडर्न आदि से इंटरनेट भी लेगा आज के ज़माने का साधन जो है आज के लोग यही कर रहे हैं इंटरनेट पे बैठे-बैठे सारा उतार लेते हैं सब पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं आजकल ऑडियो भी है ना इंटरनेट में डाल रखे वीडियो भी डाल रखे सब डाल दिया है वेबसाइटों में और किसी के भी प्रवचन वगैरह सब आपको बैठे बैठे घर में साक्षात सुन सकते हैं आप डाउनलोड करो सुन सब का डाल रहे हैं लोग अपना अपना व्यवसाय दुनिया इतने सारे हो गए वो जंगल हो गया हो गया आप ढूंढो किस चला कहीं और जाता है ढूंढते हो सही सही आपके ना होगा ना पूरी उसका और तो पकड़ में नहीं आता तो शुरू वाला अक्षर पकड़ लेगा और दुनिया पर साइट खोल देगा तो खैर शंकराचार्य का भी डाल रहे हैं लोग सबका डाल रहे हैं हर संप्रदाय वाले अपना अपना खूब इसमें भी कंपटीशन चल रहा है मैं पहले मैं पहले मैं ज़्यादा मैं ज्यादा खूब बना रहे हैं और जितने मिशन वाले वो तो और भी ज़्यादा पीछे पड़ गए उनके पैसे ज़्यादा है ना संप्रदाय वालों के पैसा कम है मिशनरी वालों के पैसे ज्यादा है अब शंकराचार्य का डालना पड़ेगा कौन आसन वाला डालेगा समस्या तो ये हो कोई आसन वाला नहीं डालेगा सिर्फ अपना पूरा डालेगा शंक क्यों डालेंगे डाले अपने प्रवचन डालूँगा मैं ये समस्या हो गया अब कोई थर्ड पार्टी जिसको कोई आश्रम नहीं ने कुछ नहीं ऐसे लोग आगे लग रहे हैं ये शंकराचार्य सब डालोगे और फ्री डाउनलोडिंग लोडिंग कोई तमिल में डाल रहा है कोई कन्नड़ में डाल रहा है कोई हिंदी में डाल रहा है किस में डाल रहा लेकिन सब स्वतंत्र लोग डाल रही है हमने संस्था वाले कोई डाल। नहीं डाल संस्था सब अपराध नहीं धफली बजाने में लगे हुए इन सारे साधनों से कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए इत्तेवाम श्रुतवनो वेश आचार्या ऐसे हमने सुना है पूर्व आचार्यों का वचनों को यह आचार्य ये आचार्या नो अस्मभ्यम त्रह्म व्याचिच व्याख्यातवंत कथित कौन आचार्यों का पूर्व पूर्वाचार्य वचन आपने सुना जो आचार्य लोग हमारे प्रति उस ब्रह्म के बारे में स्पष्ट रूपे कथन किया था उन लोगों के मुख से हमने सुना है परंपरा से ही श्रवण करनी चाहिए इस प्रकार से तीसरे मंत्र का विचार पूरा हो गया और चौथे मंत्र का अवतरणिकाल दे रहे हैं अर्थ जितनी भी आपके प्रति तीक्षण रहेगा जैसा भी रहेंगे यहाँ फिर भी सुनना तो चाहिए किसी वहात्मा से लोग पंडितों से सुनते हैं गृहस्थी पंडितों से वो भी फायदा नहीं होगा क्योंकि जिसके अंदर वैराग्य नहीं है उसके मुख से सुनने भी कोई फायदा ये कठोर प्रश्न में आएगा विस्तारों में किसके मुख से सुनना हिंद तो जानना जरूरी है हर व्यक्ति का मुख से सुनना हो तो फायदा नहीं होता वेदांत विरक्त बन की विरक्त की के विरक्त के मुख से सुनना शरों विरक्त भी सुनने में कोई फायदा नहीं स्वयं राजी होकर के विरागी से सुनने से क्या लाभ होगा को तो फायदा नहीं पहले बोल चुके अधिकारी का प्रसंग में विरक्त बोले थे ना विरक्त ही इसका अधिकारी होता है सरक्त लोग नहीं होते इसलिए अभी से जितने भी हृदय में आप लोगों की कामनाएं हो सब निकाल लेना हाँ नेता तो अपन अधिकारी सुनने कोई तो फायदा नहीं होगा शब्द ज्ञान होंगे केवल और आगे स्पष्ट करते हैं इन बातों को देखिए अन्य देव देविता वाक्य ने आत्मा ब्रह्मित श्रोतुर आशंका वाक्य को सुनने के बाद इसका अर्थ जो आपने प्रतिपादन किया यह प्रत्येक जीवात्मा ही ब्रह्म कह दिया प्रतिपद करने पर सुनता व चेड़े की दिमाग में शंका घुस गया श्रोत आशंका जाता श्रोता को आशंका हो गया क्या तथुन तो तु आत्मा भ्रम किंतु ये आत्मा भ्रम कैसे हो सकता है तो संसारी है दुखी तो है जन मरने वाला है पत्नी बच्चों वाला है संसारी है ये कहां से भ्रम हो जाएगा ऐसे उसके मन में आ गया, क्यों तो उसका उस वर्णन कर रहे हैं क्योंकि श्रोता जो शिष्य है उसके मन में प्रत्येक आत्मा जीवत्मा का क्या स्वरूप है क्या चित्र है उसके सामने आत्मा ही नाम आत्मा क्यों, ही ये क्योंकि ये संग क्यों हुई है यशमात आत्मा नाम आत्मा नाम का वस्तु को वो क्या समझ रहा है अधिकृत कर्मणी उस चव का नाम है जो कर्म रूपासना अधिकृत है संसारी कर्म उपासना स्वर्गम संसारी है आत्मा शब्द वाच्य कौन है संसारी है जो कर्म करने में अधिकारी है जो उपासना करने में अधिकारी है या कर्म समुच्चित उपासना करने का अपने आप को अधिकारी मानता है वो आत्मा शब्द है अतव ये अधिकारी वो अधिकृत आत्मा क्या कर रहा है कर्म उपासना व साधन अनुष्ठाया कर्म अथवा उपासना अथवा कर्म सहित उपासना रूपी साधनों को अनुष्ठान करके ब्रह्मादि देवान या तो ब्रह्म को, तो तो। तो? को प्राप्त करना चाह रहा है वो कर्म उपासना करेगा तो केवल कर्म करेगा तो स्वर्ग स्वर्गम वाप्त इच्छती अथ केवल कर्म करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करना चाहता तस्माद अन्य उपास्यो विष्णु ईश्वर ऐसे जो जीवात्मा है इससे भिन्न वो ब्रह्म शब्द वाच्य भिन्न कौन है ब्रह्म शब्द वाच्य तत्म ने ऐसा है जो वह आत्मा तस्मा जीवात्म आत्मन अन्य उपास्यो ब्रह्म अन्य है ये उपास्यभूता ब्रह्म क्या है वो ब्रह्म उसी को कोई विष्णु कहता है विष्णु हो ईश्वर है इंद्रश्चा प्राणो व्रह्म यह विष्णु को ब्रह्म समझो या ईश्वर को ब्रह्म समझो शिव जी को या इंद्र को ब्रह्म समझो या प्राण को ब्रह्म समझो जो भी उपास्य है उसी का नाम ब्रह्म उपास्य जो भी है उसी का नाम ब्रह्म है और कैसा है वो उस जीवात्मा से संसारी से भिन्न होगा न आत्मा वही ब्रह्म शब्द अच्छा हो सकता है ब्रह्म पवितु न तो आत्मा जीवात्मा तो ब्रह्म शुभ वाच्य ब्रह्म शुभ कहने लायक नहीं है क्यों क्यों तो ऐसे तुम विवाद पर ग्रहण कर रहे हो कहते हैं हमने कह दिया ना विद्युत तो और परे है तुमने जो कहा है सब तो विद्युत कोटि के अंतर्गत आ गया ना उसे बिन्न ब्रह्म कह दिया हो तो इसको ऐसे ले रहे हो ब्रह्म को स्वर्गो सबको सब को। तो विद्युत कोठी में आ गया ना उससे बिन्न ब्रह्म कह दिया और विष्णु ईश्वर इंद्र प्राण ये भी क्या है विद्युत कोठि के अंतर्गत है इसे दिया तो इनको ब्रह्म ब्रम्म का उपास होते भ्रम मानना चाहिए ऐसे इसके जर्ब ले रहे हो होता है लोक प्रति महाराज ये जो लौकिक करते हम लोग हो रहा है इसका विरुद्ध है जीव को ब्रह्म कैसे माना जा सकता है सारी दुनिया जानती है मुझसे भिन्न ईश्वर होगा मैं ईश्वर ऐसा कोई मान नहीं सकता कदापि नहीं स्वप्न में भी नहीं सोचता भूल से भी स्वप्न में ईश्वर बन जाए तभी तो कल्याण हो जाता वो भी नहीं होता वहाँगा तो भी देखेगा अपने दास खड़ा नहीं इतनी संस्कार दृढ़ है वासना दृढ़ है अनेक जन्मों से भेद निष्ठ उपासना करके करके करके करके पूजा घंटी आरती उतारते उतारते जो घंटी बजा करके इतनी आदमी खराब हो गई है स्वप्न में भेद दृष्टि ही रखता है शास्त्र जितना भी समझावे तो अभी हाँ में हां करेगा पाठ सुनते वक्त तो बाद में सपाट हो जाता है अहम रमयी नहीं होता अहम दासो होता है तस्मय तो इसे पतमस्कार क्या कर दिया किसी ने तस्मितम तेर तस्मत्म तस्व तस्मिन न कदापि तत्व <laughs> हाँ, ऐसी ये सारे समवास स्वीकार कोई भी मुसलमान कह दो ओके इन तत्तम नहीं असमास मानेंगे नहीं समास मानना समास मतलब क्या है? जोड़ मिला है न समास इसलिए कहते हैं लोक व्रति विरोध लौकिक प्रति लोक मैंने आम आदमी जन जन सामान्य का ज्ञान का विरोध हो रहा है हमने पहले एक बार बताया भी था इसीलिए ये अद्वैत का किसने बहुत खंडन किया बनारस में द्वैत संप्रदाय का पंडित आकर के तो सारे जितने भी अद्वैत के पंडित थे बनारस में सब अद्वैत पंडित से भागर मे अब गया सिद्धांत परास्त हो गया तो एक वृक्त महात्मा थे उनके पास सब पंडित लोग जाकर के प्रार्थना महाराज बाप इज्जत बसाओ उनका ठीक है तय करो शास्त्रार्थ का समय शास्त्रार्थ समय तारीख वगैरह तय हो गया सारा तय होने के बाद जो ठीक है उसी दिन दोपहर में अपना सफाई करने वाला भंगी को उन्होंने बुलाया तीन बचे शास्त्रार्थ थी उसको दो बुलाया और उसको पूरा ब्राह्मण का ड्रेस जो होता है पूरा पंडित का ठेठा सेटा सब वो गुप्ता बढ़िया पास पास कीर्तन कर हो जाते ना तिलक तुलक लगा के बस बस फिट कर दिया उसको कहा महाराज अब क्या कर रहे हो क्यों हमको करवा रहे हो अरे बस जो कह रहा हूँ वो तरह करते रहना बस सब कुछ बताया चलना है वहाँ स्टेज पर गद्दी लगी होगी मेरी को बैठने ही रहे तुमको बैठना है बोलना कुछ नहीं मान रहा ना बस और तुम्हें कुछ नहीं कहा हमारे जवाब का सभा आरंभ हुई सभापति ने कहा भाई आपको अद्वित कुछ बोलना है तो भंगी ने देगा मैं कुछ, कुछ, कुछ नहीं मैं क्यों बोलगा वो खंडन करने आए ना एक तरह से उन्हें समझना पड़ेगा वो खंडन करने आया इसे वो बोले तर्क दें अपना खंडन देख हम जवाब देंगे तो मध्यश्री समझ गया उसके मौन को और कहा कि आप बोलो भाई आप कल खंडन कीजिए उसका ये जवाब देंगे तो, तो ये संप्रदाय वाला एक घंटा धड़ा तर्क दिया खूब तर्क देने के बाद मैं सुना सुनने के बाद बैठा हुआ चुपचाप देख रहा था और महात्मा नीचे बैठा हुआ श्रोता और बहुत सारे श्रोता इकट्ठा है सारे पंडित वर्ग पूरे इकट्ठे अब क्या क्या महात्मा फिर एक बार घोषणा हुआ जवाब दीजिए तीन बार बोलने के बाद तो विजयी हो जाता है ना अगला दो बार बोलने के बाद उसमें किसी भी जब भागे जब तक तो स्टेज से उतर के भाग नहीं दो चार चक्कर काटा उसने स्टेज में और भाग भाग गया बैठा। तो बैठा तब महात्मा जी बैठे किन दृष्ट आपने क्या देगा तो उसने का ऐसे ही घटना हुई सत्वतमेव तामेण स्वीकृत द्वैतम तदे प्रतिपाद्रुत्या अदय द्वैतमे प्रद्वैत स्वीकृता कदम सिंपल प्रैक्टिकल तर्क देख करके खंडन कर करके पूरा पूरा ये जो भंगी भी जानता है द्वैत है ये महात्मा है संन्यासी मैं एक भेद बुद्धी, बुद्धी, एक ये आदमी जानता है, उसी का शुर्थी। तो शुर्थी का प्रतिपादन तो ही नष्ट हो था वेद का वेद, तो गया। वेद, क्या था? वेद किसको कहा गया प्रत्यक्ष नुध्यतेन विदि वेदेन तस्मा वेद से वेदता जो प्रमाणों से आम आदमी कोई जान नहीं पाता उसका तो तो प्रतिपा करने की तो जो आदमी पंडित उसको पंडित बना पंडित जो जानता है ग्रास, जो द्वैत जो भेद उसी को जो श्रुति ने प्रतिपादन किया जो श्रुति व्यर्थ हो जाएंगे इसे यहां पर दिखाते जवाब दे रहे एक तरह से कि भाई लोक प्रति विरोधा लोक प्रत्य क्या है भेद आत्मा से भिन्न ईश्वर है ना तो भंगी ने भी समझाना है मेरे मालिक मेरे महात्मा संत है गुरु हैं ये भिन्न है मेरे से मेरे उपास मेरे पूज्य लोक प्रत्ये यही है, है। उसमें विरोध हो रहा है किसी जीव से भिन्न ब्रह्म मानना ही चाहिए इतना ही यथा अन्य तार्किहा ईश्वराधन्यत्म आचर्षते तो था कर्मी न इतना ही नहीं आदमी जो तार्किक लोग है ना वो भी कहते ईश्वर से जीवात्मा होता है जीवात्मा श्रुति वो वो नहीं। नहीं। नहीं। तो को मानने वाला है तर्क कर न ऐसा मदर तर्क ना रहे ये तो तर्क से प्राप्त होने वाले मत है ही नहीं नहीं इसलिए कहते हैं तो तब पूर्व पक्ष ने क्या कहा महाराज श्रुति को मानने वाले ही चाहिए ना आपको प्रमाण तथा जो कर्मी है जो वेद का कट्टर आदमी है वो वेद के अलावा दूसरा बात सुनता ही नहीं न ना प्रत्यक्ष अपमान ना अन्य कोई शब्द अर्थापति किसी भी प्रमाण को नहीं मानता जब तक वेद प्रमाण नहीं मिला वेद्र भी प्रमाण के सहयोग में सब इस्तेमाल कर देगा हो राम से क्रिया अन्य नाम की घोषणा ऐसा जो कर्मी है वो भी क्या कह कहता है अमुम यज अमुम की अरे तुमसे भिन्नो इंद्र है उसको स्वाहा करो इंदिरा स्वाद तुमसे भिन्न विष्णवे स्वाद अमुम ये जा अमुम जा अमुक जो तुमसे भिन्न अमुम ने स्वसे भिन्न है ना दूर है वो ओ पर बैठा है स्वर्वलोक में देवलोक में विष्णुलोक में वहां बैठे उन देवताओं के लिए यहां दो तुम अमुम ये ज अमु ये यदि अन्याय देवता उपासकते वे लोग भी स्वसे से भिन्न देवता की उपासना करते हैं जिनकी वे लोग उपासना करते उसी का नाम ब्रह्म होना चाहिए पूर्व ये सब शिष्य की आशंका जो मन में है उसको दिखा है श्रुति ने इस शंका को उठाई भी न जवाब दे दिया यद्यपि श्रुति पहले क्या करी थी शिष्य का प्रश्न को बताई और आचार्य का जवाब दो मंत्र से ये नहीं। और अब लेकिन क्या कर रहे हैं श्रुति शिष्य की आशंका को अभी अनुवाद न करते हुए सीधे जवाब दे रही है तो भाष्यगत अगले का पूर्वोत्तर संबंध जोड़ने के लिए बीच में शिशु के आशंका का वर्णन कर रहे ब्रह्म इसे युक्त तो यही है जो विदित है उपास्य है उसी का नाम ब्रह्म होना चाहिए से विदिताद अन्य जो कहा वो ठीक नहीं तथो तो अन्य उपासक और उसित जो है ब्रह्म उससे भिन्न जो उपासना इस भेद मानना चाहिए द्वा आहा इस प्रकार से उपलक्ष्य शिष्य चेहरा देख रहा है गुरु जवाब दे दिया श्रोत्र श्रोत्र उसके उसकी, उसकी चेहरा फिर और ठंडा ही पड़ गया प्रसन्नता ही नहीं है, नहीं है। उसको समझ ही नहीं आया उसको बिल्कुल और फिका पड़ गया और चेहरा जब वास्तु तो समझ में आ जाए जो पढ़ाया जा रहा है तो क्या होगा प्रसन्नता कांड चेहरा खेलता ना समझ में आए तो टेंपरेचर डाउन मुरझा जाता चेहरा फूल जैसे मुरझा जाता है कुछ भी नहीं आया और आंगे खसूची हो जाती यूं देखने, देखने क्या बोल रहे हैं खसूची हो जाता है हवा ऊपर से सबसे उड़ गया तो क्या करेगा चेहरा से समझ में आती है ना उसको कहा लिया शिष्य लिंगे न उपलब्ध टिप्पण कार्ब सुंदर वर्णन कर रहे हैं शिष्य लिंगे ना अन्य उगते अर्थे असंतुष्टि व्यंजक विक्र विशेष वन मुख मुखादि मुखारिका विकृति को देख करके समझ लिया गुरु आज के दिमाग में जो फिट बैठ रह रहा है समझ में नहीं आ रही है विदित से भिन्न मान नहीं पा रहा है कि समझ गया हो सकता है शिष्य ने वाक्य बोल दिया है और उस अपने आशंका के वाक्य को श्रुति केवल अनुवाद नहीं कर रही है किन्तु उस वाक्य से गुरु ने जाना गुरु ने जान करके जवाब दे दिया आह मं संचिष्टा ऐसी आशंका मत करो तुम्हें आप दूसरे श्रुति वाक्य से जवाब दे